पार चले जाओ महात्मा का वचन मुट्ठी में दबाए चल दिए वो डूबे ही नहीं गंगा जी में पैदल चलता चला गया अब जो किनारे ही पहुंचने वाला था थोड़ा ही सा था तो उसने कहा जरा देख तो नहीं क्या लिखा है इसमें पार जाने के बाद ही देखता पर सोचा कि देख ले तुलसीदास जी ने मना किया था तो भी नहीं माना जो खोलकर देखा तो पीपल के पत्ते पर और कुछ नहीं केवल राम लिखा था अरे बोले ये तो हम भी जानते हैं इसमें क्या बड़ी भारी बात है so उसने पत्ता फेंक दिया और जैसे ही पत्ता फेंका अब डूबने लगा अब खूब कहे राम राम राम राम तो भी डूबकियां लगे बचे नहीं तुलसीदास जी ने वहां से देखा करे ये डूब रहा है तो तुलसीदास जी वहीं से हंस के बोले कि बच्चा नाम तो वही है लेकिन तुम्हारा लिया हुआ नाम नहीं बचा सकता हमारा दिया हुआ नाम ही तुम्हें बचा नाम वही है इसीलिए तो अपने आप गुरुओं की महिमा है संतों की महिमा है एक आदमी बोला गुरु जी से क्या मंत्र लेना हम तो किताब में पढ़ लेते वही मंत्र है जो किताबों में लिखे कई लोगों को तो इतने याद होते गुरुओं से आगे आगे बोलते हैं एक सज्जन कर करके हमें सब पता है कि महाराज अब आगे क्या कहेंगे हमको पहले ही पता लग जाता कई लोग बोलते हाँ वो हाँ, हाँ अब अब कहो अब क्या कहो तुम तो तो तुम्ही कह दिया लेकिन एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि देखो फिर भी भक्त की महिमा है भले ही मंत्र आप जानते हो पर भक्त की महिमा है क्यों आप कारतूस अगर खरीदें और अपने हाथ में लेकर कारतूस चलावे फेंक कर मारें दीवार पर तो उस कारतूस का कोई कारगर असर नहीं होगा कारतूस वही है लेकिन वही कारतूस जब बंदूक में रखकर चलाते हैं तो वह पूरा प्रभावी होकर अपना असर दिखाता है ठीक इसी तरह यह मंत्र कारतूस की तरह हैं, अपने हाथ में लेने से उतना असर नहीं करते पर जब गुरुदेव की बाणी रूपी बंदूक से चलते हैं तो यही मंत्र ऐसा असर करते हैं कि जीवन बदल जाता है इसलिए तुलसीदास जी ने कहा उस बालक से कि तुम्हारे राम नहीं बचाएंगे तुलसी के राम बचाएंगे कहो कि तुलसी के राम हमें बचाएं और उसने वैसा कहा वो पार हो गया ये कहानी एक और मैंने सुनी थी तीर्थराज प्रयाग में सूरदास जी पधारे तुलसीदास जी भी थे सूरदास जी बैठे हुए थे बड़ी भीड़ लगी हुई थी लोगों की तुलसीदास जी स्नान करके आए सोचा कि राम जी की पूजा करें उसके बाद सूरदास जी से मिलने आएंगे फिर सोचा संत मार्ग में मिल गए तो प्रणाम करके तो जाना चाहिए तो तुलसीदास जी बोले सूरदास जी महाराज दंडवत पहला मिलन था सूरदास जी महाराज जय श्री सीताराम तो सूरदास जी वैसे ही बैठे बोले तुलसीदास जी महाराज जय श्री सीताराम तुलसीदास जी को आश्चर्य हुआ कि अंधे आदमी पहली बार मिले आज तक मेरी मुलाकात नहीं यह कैसे जान गए कि मैं तुलसीदास गए बाबा कैसे जाना कि मैं तुलसीदास हूं बोले आपने सीताराम कहा तभी मैं समझ गया तो बोले सीताराम तो बहुत लोग कहते हैं ये कहने से कैसे बोले जिस ढंग से आपने सीताराम कहा और उस सीताराम उच्चारण ने जो मेरा हृदय छुआ तो मुझे लगा कि सीताराम तो सब कहते हैं पर ऐसे सीताराम तो तुलसीदास ही बोल सकते हैं जिनका निकला हुआ सीताराम हृदय को छू जाएगा इसलिए भक्त की एक अपनी विशेषता होती है क्या आज खंभे नहीं है पर नरसिंह बसे प्रति खंभन में काढ़वे को प्रहलाद कहां है प्रहलाद चाहिए भक्त की दृष्टि अब उसमें सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भक्ति की दृष्टि मिल जाती है प्रेम की दृष्टि मिल जाती है दुनिया वही है पर भक्त की आंख से देखो एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रेमहीन दृष्टि से देखा गया प्रेम रहित दृष्टि से देखा गया परमात्मा ही जगत है प्रेम रहित दृष्टि से देखा गया परमात्मा ही जगत है और प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा गया जगत ही परमात्मा है कोई प्रेम से भरकर देखे तो सी राम मैं सब जग जा एक महात्मा थे उनको किसी ने लाठी मार दी चोट लगी बिचारे गिर गए दूसरे सज्जन आए कहरे महात्मा मूर्छित हो गए उठाकर ले गए अस्पताल डॉक्टर बड़ा भक्त था इलाज किया महात्मा जी को होश आया दूसरे दिन सवेरे अस्पताल का सेवक दूध लेके आया महाराज दूध अस्पताल का सेवक दूध लेकर आया महात्मा होश में आ गए थे उसे देखकर बोले वाह यार तुम भी कैसे अद्भुत आदमी हो तुम्ही लाठी मारकर गिराते हो तुम्ही उठाकर अस्पताल लाते हो तुम्ही दूध पिलाते हो वो आदमी घबरा गया महाराज मैंने लाठी नहीं मारी वो कोई और रहा <coughs> मैंने लाठी नहीं मारी वो कोई और रहा होगा महात्मा बोले क्या छुपते हो यार तुम्हारे अलावा ना कभी कोई था ना है ना होगा तुम ही हो तुम्ही हो तुम्ही हो तुम ही हो यह प्रेम की दृष्टि है यह भक्त की दृष्टि है मैंने एक और संत की बात आपसे कही थी फिर याद दिला रहा हूं एक संत किसी के पास गए आभूषणों की दुकान थी अपना हाथ फैलाया और बोले ले परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना दे परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना स्वर्णकार बोला शर्म नहीं लगती अपने को परमात्मा कह रहे हैं महात्मा बोले गलती हो गई अब नहीं कहूंगा पर यह बताओ ये दुनिया बनाई किसने सो वो भी तो कम ज्ञानी नहीं था बोला परमात्मा ने बनाई परमात्मा की है महात्मा बोले दुनिया बनाई और अपना देश बोले वो भी उसी में महात्मा बोले देश बनाओ अपना प्रदेश बोले भी परमात्मा ने बनाया परमात्मा का महात्मा बोले इस प्रदेश में अपना जिला बोले वो भी उसका बनाया उसका तो कहा कि गांव बोले वो भी उसका बनाया उल में रहने वाले बोले वो भी परमात्मा ने बनाए परमात्मा के महात्मा बोले दो को छोड़ दिया एक तुम्हें और एक हमें बोले नहीं महाराज परमात्मा नहीं बनाया हम को भी आपको भी महात्मा बोले तो हम को ही छोड़ा केवल तुम्हें भी नहीं छोड़ा होगा बोले नहीं नहीं आपको भी परमात्मा ने बनाया महात्मा बोले हमें भी अरे बोले काय को समय बर्बाद करते दो सब कुछ परमात्मा ने बनाया सब कुछ परमात्मा का है तो महात्मा हाथ दिखा कर बोले कि हाथ तेरे बाप का है कहता है कि यही तो हम कह रहे थे चरणों में गिर गया बोले महाराज अब अंगूठी ले लो बोले अंगूठी थोड़ी लेना था तुझे समझाना था अब जा रहे हैं भरत जी की दृष्टि में गंगा यमुना नहीं सीताराम है देखत शाम श्या हलो श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे भरत जी गंगा जी यमुना जी को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं मांग भीख मा भीख त्यागे haramu ma रहा हूं तीर्थराज प्रयाग ने काग भीख मांगना आपको शोभा नहीं देता आप क्षत्रिय क्षत्रिय भीख मांगे ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा आप क्षत्रिय होकर भीख मांग रहे भरत जी बोले त्यागी जे धर्म मैं धर्म का ही त्याग कर रहा हूं अरे धर्म का त्याग तो नहीं करना चाहिए धर्म का त्याग करना तो कुकर्म है भरत जी बोले दुखी आदमी मजबूर होता है आरत काहे न करी कुकर्म दुखी व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं करता तीर्थराज प्रयाग बोले कि जब भीख मांग ही ली और आप जैसे महात्मा ने मांगी है तो हम भी देने में कमी नहीं करेंगे चार ही पदार्थ भरा भनारू चारों पदार्थ हैं बोलो क्या चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या भरत जी बोले चारों नहीं चाहिए तीर्थराज प्रयाग तो चुप हो गए कि अब क्या दें यही है हमारे पास भरत जी बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति निर्वाण मुझे अर्थ नहीं चाहिए पैसा धन नहीं चाहिए अच्छा धर्म जरूरी नहीं कि धर्म रहे जीवन अर्थ चला जाए धर्म चला जाए काम कोई काम ना पूरी ना हो कोई बात तो मोक्ष चाहते होगे बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए मोक्ष नहीं चाहिए ना फिर मोक्ष नहीं चाहोगे तो जन्म हां जन्म चाहते अगला जन्म तो अगले जन्म में मुक्ति चाहते होगे बोले ना जन्म के बाद फिर जन्म जन्म के बाद फिर जन्म जन्म के बाद फिर जन्म एक आदमी कविता सुना रहा था बोले हमारी कविता सुनो तो लोग बड़ी उत्सुकता से सुनते कविता हां बोले सुनो अब उसने कविता सुनाई अद्भुत अद्भुत कवि भी बड़े अपने को कवि समझने वाले बोला देखो कविता बोले डिब्बे के ऊपर डिब्बा लोग बड़ी उत्सुकता से सुनते कि कुछ बोले ना डिब्बे के ऊपर डिब्बा फिर डिब्बे के ऊपर डिब्बा डिब्बे के ऊपर डिब्बा डिब्बे के ऊपर और कुछ बोले नहीं डिब्बे के ऊपर एक, एक बंद कर ये कोई कविता है डिब्बे के ऊपर डिब्बा ये क्या कविता है अरे बोले छोड़ो कविता बैलेंस तो देखो ऐसा है <laughs> कुछ समझ में ही ना कि क्या क्या कह रहे हैं ये भक्त भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं तीर्थराज प्रयाग ने का अर्थ धर्म काम मोक्ष बोले कुछ नहीं चाहिए जन्म बोले हाँ बुले फिर बोले फिर जन्म जन्म के बाद फिर जन्म जन्म के बाद फिर जन्म जन्म के, के बाद फिर अरे तो इतने जन्म काहे के लिए भरत जी के आंखों में आंसू आ गए जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नन्म जन्म राम जी के चरणों में प्रेम रहे यही जोनी नी जन बस कर राम पद बसता राम पद अनुरागम जो नि जन्म कर्म बसता राम पद अनुरागम यह कोई प्रेमी ही कह सकता है कि भगवान से प्रेम करने के लिए एक जन्म काफी नहीं है जन्म जन्म किसके लिए रति राम पद राम जी के प्रेम के लिए हर जीवन में राम जी का प्रेम इसीलिए तीर्थराज प्रयाग बोले तात भरत तुम सब विधि साध सब तरह से कुछ साधु होते हैं अर्थ के लिए कुछ होते हैं धर्म के लिए कुछ होते हैं कामना पूर्ति के लिए और तीनों इच्छाएं ना हो तो कुछ होते हैं मोक्ष पाने के लिए लेकिन धन्य हो भरत तुमने तो चारों फल नहीं चाहे तुमने तो जन्म जन्म रथि राम पद इसलिए तात भरत तुम सब विधि साधु सब तरह से साधु हो अब आप कल्पना करो कितनी ऊंची प्रार्थना है भरत जी की कितनी उच्च उच्चतम भावना है और हम लोग हम लोग भी यही प्रार्थना करते बिल्कुल दोहा ये सबको याद है अभी हम बोलना शुरू करें सबको याद है कोई ऐसा नहीं जिसे न याद हो और मंदिरों में रोज होता रोज प्रार्थना आरती के बाद खड़े होंगे वहां पूजा प्रार्थना अर्थ न धर्म न काम रुचि गति नौ सबको ऐसे ही बोलते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चौ निर्वान जनम जनम रति राम पद यह वरदान नान एक ऐसे ही कर रहा था प्रार्थना मंदिर में तो आगे ही खड़े थे भगवान के सामने तब तक, तक दर्शक आया तो एक रुपए का सिक्का ऐसे उसने भगवान को फेंक कर चढ़ाया तो भगवान तक तो नहीं पहुंचा मंदिर की डेउी से टकराया और लौट आया उधर ही खर, जहां वो सज्जन प्रार्थना कर उनके सामने ही पड़ा, तो जो उन्होंने देखा पांव के बिल्कुल पास में तो इधर उधर देखकर पांव बढ़ाया सिक्के पर पांव रख लिया सिक्का पांव के नीचे रहे थे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चौ निर्वान अब बोलो, भगवान नहीं जान रहे हैं पांव के नीचे जो सिक्का है उस उ, उसे जाने नहीं देंगे अर्थ न धर्म न काम रुचि और कुछ नहीं चाहिए पर ये पांव के नीचे का सिक्का नहीं छोड़ेंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए एक आदमी के पास बहुत बहुत रुपया था 20 लाख रुपया बैंक में कभी न किसी परोपकार में लगावे न किसी भले काम में लगा। ना अपने पे खर्च करे ना और मंदिर में आके रोज प्रार्थना करता था नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मोसे पतित अपंग की तुम पतरा खोरा तो एक संत बड़े विनोदी स्वभाव के थे सो तो जैसे ही आकर मंदिर में बोला वो रोज की तरह और सब लोग हंसते थे कि देखो बीस लाख रखे कह रहा नहीं खर्चन को दाम मंदिर में आ नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम सो संत बीच में ही बोले बोले बीस लाख हैं बैंक में सो नहीं जानत राम <laughs> ार्थनाएं सारीन हो गई क्योंकि प्रार्थना से जो तार जीवन में जुड़ना चाहिए वो जुड़ता ही नहीं है इसलिए प्रार्थना का संबंध हृदय से है भरत जी की प्रार्थना है जन्म जन्म राम पद दान निधि सीता सीत नीर नान सीता सित नाने से नीर नियदे से विध सिततासित नीर नहाने स्नान किया पर इस पंक्ति का अर्थ करो यद्यपि सितासित नीर सित माने श्वेत और असित माने श्याम तो श्याम श्वेत जल में स्नान किया विधि पूर्वक तो निश्चित है कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया लेकिन एक भक्त बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कह रहे थे कि भरत जी ने संगम स्नान तो किया ही नहीं एक डूबकी गंगा जी में लगाई और एक जमुना जी में सविध सीता सित सित माने श्वेत श्वेत धारा माने गंगा जी की और श्याम धारा माने जमुना जी की तो श्वेत धारा गंगा जी में स्नान किया श्याम धारा जमुना जी में स्नान किया संगम में स्नान करने नहीं गए किसी ने भरत जी से कहा कि गंगा जमुना तो नहाए सरस्वती जी में स्नान करने क्यों नहीं गए भरत जी बोले इसलिए क्योंकि वहां तीसरी भी है कौन बोले सरस्वती जी तो वहां क्यों नहीं जाते बोले उनसे डर लगता है क्या डर है बोले इन्हीं सरस्वती जी के कारण तो अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हुआ है मंथरा की बुद्धि बदल गई माता के कई की बुद्धि बदल गई और सबने अपने जीवन से राम जी को दूर कर दिया भरत जी बोले यह डर लगता है कि हमारी भी कहीं बुद्धि ना बदल जाए लेकिन सरस्वती जी तो सरस्वती जी हैं उनसे बौद्धिक प्रतिभा का पूंजीभूत रूप अब यहां सरस्वती जी से आप आशय उस अर्थ में मत लीजिए इसको आशय इस अर्थ में लीजिए कि भरत जी कहते हैं कि ऐसी बौद्धिक प्रतिभा से दूर ही रहना चाहिए जो अपने जीवन से भगवान को दूर कर दे ऐसी तार्किक प्रतिभा से दूर ही भले देखो भगवान अगर तर्क दें तर्क की प्रतिभा दें शक्ति दें तो भगवान के मंडन में उसका प्रयोग करना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य यह कि जितने प्राय अपवाद अगर छोड़ दें तो जितने मेधावी तार्किक हुए हैं उन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा का प्रयोग ही उसके अस्तित्व के खंडन में ही किया यही विडंबना है मैं आपको एक अपने आंखों देखी सात घटी घटना बताऊ एक बार हम थे और एक हमारे साथ एक संत और थे किसी गांव में रहे रात्रि भर सवेरा हुआ स्नान करके बैठे तो गांव के मोहल्ले कई दो चार दस वयो लोग आ गए क्योंकि तो वृद्धों को कोई काम भी नहीं था और अगर कुछ वृद्धों को घर में काम भी नहीं था लेकिन आराम भी नहीं था क्योंकि बूढ़ों को तो घरवाले आराम से नहीं रहने देते वे ना भी जा रहा तो कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते तो कथा भी नहीं सुन सकते चले जाओ महात्मा आए जाओ बूढ़े बिचारे सत्संग में भेजे जाते हैं, जाओ आगे आते ही बोले महाराज कुछ सत्संग हो जाए तो हमारे साथ जो संत थे हमने उनसे कहा कि महाराज कुछ सत्संग हो जाए सो बोले आप आप कहिए कुछ है? हमने कहा हम भी सुन लेंगे आप ही बोलो अब उन्होंने जो बोलना शुरू किया सो सुनो सत्संग सुना रहे हैं आपको गांव वाले बोले महाराज कुछ सत्संग हो जाए सो बोले पहली बात सुनो ये श्री राम श्री कृष्ण गणेश जी दुर्गा जी शंकर जी ये कोई भगवान नहीं हमने कहा हे भगवान सत्संग यहां से शुरू हो रहा है ये कोई है? कोई ईश्वर कोई ना गांव वाले बोले कि हम तो पुरुखों से यही मानते चले आ रहे हैं हमारे बाप मानते थे बाप के बाप मानते थे बाप के बाप पुरखों से हम यही मानते चले आ रहे हैं और आपके कहने से कैसे मान लें कि ये ईश्वर नहीं है ये भगवान नहीं है तो महात्मा भास्कर बोले अच्छा पीढ़ियों से कोई बात चली आई हो गलत तो क्या वो सही हो जाती पुरखे गलती करते रहे वही गलती तुम कर रहे हो हमने लो बोले महाराज क्यों नहीं है ये भगवान तो तुरंत बोले ये बताओ ईश्वर एक है कि अनेक तो सभी ने कहा कि ईश्वर एक है तो बोले एक है तो एक जैसी शक्ल दिखनी चाहिए कोई टेढ़े बांसुरी वाले कोई धनुष वाले कोई त्रिशूल वाले कोई गोरे कोई सांवरे और ये ये बड़े विचित्र हैं भाई इसलिए कोई ईश्वर नहीं है क्योंकि सब अलग अलग हैं और उन्होंने तर्क दिया आंख बंद करो तो लोगों ने आंख बंद कर ली बोले देखो गाय देख रहे हो हाँ तो बोले चार पांव कान ऐसा एक जैसा दिख रहा बोले हाँ घोड़ा बोले हाँ एक जैसी शकल दिख रही है हाथी एक जैसी शकल दिख रही है अब ऐसे ही पशु पक्षियों के नाम लें तो जो जाति है वो एक जैसी शकल की दिखेगी और बोले अब आंख बंद करके देखो ईश्वर भगवान तो बोले अलग अलग दिख रहे हैं बोले हाँ अलग अलग दिख रहे हैं बोले भगवान एक है कि अनेक बोले एक बोले फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं इसका मतलब ये कोई भगवान नहीं है तर्क देखो ये एक भी नहीं गांव वाले तो उनके चरणों में गिर गए बोले महाराज हमारी तो आज आंखें खुली अब तक तो हम धोखे में थे तो तुरंत मुस्कुराकर बोले कि सत्संग होता ही आंख खोलने के लिए क्या आंख खुली पूरी तार्किक शक्ति इसमें लगाई कि ये कोई भगवान नहीं मुझे बड़ी पीड़ा हुई रहा नहीं गया भगवान ने मुझे भी प्रेरणा की तो मैंने कहा कि महाराज एक बात हम पूछ लें इन लोगों से हाँ बोले पूछिए पूछिए वो तो सत्संग है आप भी पूछो तो हमने गांव वालों से कहा कि अभी आपने आंख बंद करके सब चीजें देखी और सब एक जैसी दिखी एक भगवान ही अलग अलग, अलग दिखे उनकी शक्लें अलग, अलग अलग दिखी बोले हाँ हाँ अलग अलग दिखी तो हमने कहा ये कह रहे हैं कि ईश्वर एक है अलग अलग नहीं दिखना चाहिए बोले हाँ हाँ यही कह रहे हैं हमने कहा एक चीज हमारे कहने से देख लो मुंधो आंख तो सबने आंख बंद कर ली तो बोले क्या देखें हमने कहा देखो बाप अब बाप को देखा हम दिख रहे हैं बोले हाँ हमने कहा सबके बाप एक ही जैसे दिख रहे हैं कि अलग अलग बोले अलग अलग दिख रहे हैं हम कहा दो बाप एक होता है कि अनेक होते हैं बाप एक है क्या नहीं तो बोले एक है हमको फिर अनेक क्यों दिख रहे हैं अब बाप को अनेक कैसे कह दे मुसीबत और फिर अलग, अलग अलग दिख रहे हैं तो बोले क्या मतलब हमने कहा बोले बाप तो एक ही है लेकिन सबके बाप की शक्ल अलग अलग है हमने कहा इसी तरह ईश्वर तो एक ही है पर सब भक्तों के भाव में ईश्वर का रूप अलग अलग है बोले हां यह भी बात सही है अरे भगवान अगर कृपा करें और तर्क का क्या है तर्क से कोई ईश्वर का खंडन कर दे तो क्या ईश्वर की सत्ता मिट जाएगी जो जो कि ईश्वर नहीं मिटा हिरण्याक्ष की हुंकार से और ईश्वर की सत्ता नहीं मिटी कंस रावण की तलवार से और उस ईश्वर की सत्ता ये मिटाना चाहते आज के अखबार से दो चार बातें लिख देने से ईश्वर की सत्ता अपनी जगह है तर्क से इसीलिए महाभारत में युधिष्ठिर जी ने यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा तर्को अप्रतिष्ठा तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है यह तो किधर भी लग सकती है तर्क तो किधर भी लग सकती है देखो एक आदमी दीवाल में कीली ठोक रहा था कीली तो गलती उसने क्या की बड़ी देर तक कीली ना ठोक पावे कीली का जिधर मत्था था वो दीवाल में लगाए नोक की तरफ से ठोक है बड़ी देर हो गई उसके साथी ने कहा क्या कर रहे हो बोले ये कीली गाड़ रहा हूं गढ़ती नहीं है बोला मैं आ रहा हूं उसने देखा मे दीवार समझदार था उसी की की की की। तरह। ओ बोले मैं समझ गया रुको रुको रुको रुको तो कमरे की, उधर की दीवाल थी, इधर थी, उसने वो कीली पकड़ी ऐसे और उल्टा तो नहीं कीली को ऐसे ले आया ऐसे तो उसकी नोक इधर वाली दीवाल पर लग गई तो तुरंत बोला पागल इस दीवाल की कील उसमें कैसे गढ़ जाएगी ली भी जैसे दीवाल की होती है अरे अगर वही उलट देता तो वो तो मत्था है चाहे अपनी तरफ कर लो नोक उस तरफ कर दो तर्क भी ऐसे ही है इसकी नोक किसी की तरफ भी हो सकती है चाहे जिसकी तरफ नोक कर दो इसकी इसलिए जितने ये तर्क का प्रयोग करने वाले हैं ये शास्त्र का उपयोग भी शस्त्र की तरह करते हैं मुट्ठी अपनी तरफ पकड़ते हैं उसका मूठ और नोक दूसरे की तरफ करते हैं और दूसरे को मौका मिले तो वो भी ऐसा कर सकता है इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है एक आदमी तो इतना तार्किक था बड़ा पढ़ लिख कर आया और मां से आकर बोला कि मां अब मैं पढ़ लिख कर योग्य हो गया माने ने कहा बड़ा अच्छा योग हो गया बेटा लड्डू खा दो लड्डू रखे थे बोले लड्डू खाऊं क्यों पहले तर्क कर रहा हूं क्या तर्क बोले लड्डू दो नहीं तीन है मां बोली तीन नहीं बेटा दो हैं बोले यही तो तुम बिना पढ़े लिखे लोग मां से कहे दो बता रहे हो तीन है यही तो पढ़ाई का चमत्कार है उसके पिता को बुलाया माँ कि सुनो सुनो जी ये कह रहा है कि लड्डू तीन है देखो मैंने तो दो रखे हैं बाप आया कैसे बेटा है? दो हैं लड्डू बोले नहीं पिताजी तीन हैं आप लोग बिना पढ़े लिखे हो मैं पढ़कर आया हूं बाप मन में सोचता कि अच्छी पढ़ाई है ये जो सही को भी गलत करे इससे तो बेटा तुम नहीं पढ़े थे तभी ठीक थे <laughs> कैसे हैं तीन बेटा बोला गिनकर देखो बाप बोला हाँ मैं गिर हूं बाप बोला एक बेटा बोला ठीक अब दूसरे लड्डू पर उंगली दो बेटा बोला ये एक हाँ ये दो और दो एक तीन बाप ने माथे पे हाथ रखा ये तो बड़ी मुसीबत भाई दो एक तीन दो और बाप भी तो आखिर उसी का बाप था तो बोला बेटा हम बहुत खुश हुए तुम्हारी प्रतिभा देखकर लड्डू सचमुच तीन है हमने मान लिए बेटा विजयी मुस्कान से मुस्कुराया बाप